विभाग दो प्रकार का है पूर्वत अन्यतर और दो प्रकार का और विभागज भेदात विभाग भाग इस प्रकार से तीन प्रकार का हो जाता है अन्यतर तरह कर्मज पक्षी शैल विभाग पक्षी का पहाड़ पर बैठा है वो अलग हो गया उड़ गया और अन्य तरह में हो गया उभय तरह में विभाग और विभाग में हस्तरु विभाग शर्र तरु दृष्टांत बनता है अब इस विचार करते विभाग विभाग होता है क्या है? कहा होगा कैसे होगा उसके समय कांड कौन होगा इनकी विभाग विभाग का मतलब क्या है शरीर तरु विभाग हो रहा है शरीर तरु विभाग के प्रति हस्तु विभाग ही असमय कारण है कर्म नहीं इसे सो कर्मज भी नहीं गिन रहे ना अलग गिना दिया कर्म इसका असमय कारण नहीं होगा किंतु विभाग ही असमय कारण होता है इसलिए इस पर अनुमान कर रहे समझाने के लिए विवाद अध्यास तो विभाग न कर्म असमय कारण विवाद अध्यास विभाग कौन सा विभागज विभाग पक्ष क्या लेना ये भाग जन जो विभाग अर्थात शरीर तरु विभाग सीधे सीधे कहो पक्ष क्या हो गया शरीर तरु विभाग वो कैसा है वो न कर्म असमय कारण का। वो कर्म असमय कारण वाला नहीं है किंतु हस्त तरु विभाग वाला रूपी असमय कारण वाला है वो कार्मय कार्थ असम तत्थ क्यों क्योंकि शरीर तरु विभाग कहा रहता है शरीर तरु विभाग कहां है शरीर और तरु में दोनों में रहेगा ना जैसे संयोग है दोनों में रहता है विभाग भी दोनों में जिससे भी भक्त मानी जाएगी वह इससे मऊ विभक्त व्यवहार होगा है ना तो शरीर और तरुण में रहता है ना क्रिया ऐसे कर्म समय समझे कहा है शरीर में है क्या है नहीं है कि शरीर ने विभाग होने के लिए कोई क्रिया किया नहीं क्रिया कहां हुई थी हाथ में हस्त में हस्तु का विभाग हुआ उतने से विभाग मान रहे हैं शरीर विभाग जो हुआ, इसके लिए कोई कर्म कहीं हुआ ही नहीं क्योंकि जहां कर्म है वहां पर नहीं है कर्म कम है हाथ में और वहां शरीर तर विभाग है क्या वहां कौन सा विभाग है हस्त विभाग का विभाग हस्त में रहता है शरीत का विभाग जो है शरीर में हस्त में नहीं है इसे कहते हैं कर्म एकार्त कर्म हस्त में उस एक अधिकरण अधिकरण कर्म का कौन है हस्त वहां पर असंवेद है कौन सा शरीर विभाग शब्दवत दृष्टांत देते हैं शब्द के समान शब्द भी कैसा शब्द है ना यहाँ पर सामान्य शब्द है ना नहीं किंतु न न विभागजन शब्द का ना हम इसलिए हम विभागजन लेना है हमें कर्मजनी नहीं लेना शब्द जनी भी नहीं विभाग जन कैसा जैसे कपड़े फाट गया फर्र करके आवाज आ गया बांस को पाट गया चट चट कर आवाज आ रहा है वंश दलद्वय विभाग से चट चट चढ़ आवाज आ गया शब्द कैसा है विभाग वंश का दरद्वय को विभाग किया कपड़े का वयु को फाड़ दिया अलग कर दिया निकला। उसको लेना? वो विभाग विभागजनी है कि नहीं विभाग क्रिया है वो शब्द उस शब्द के लिए आपने कोई क्रिया किया गया आपने जो क्रिया किया कपड़े को फाड़ने के लिए किया आपने जो क्रिया की है बांस को फाड़ने का क्रिया की है उस क्रिया से शब्द से कोई लेन देन नहीं था वो क्रिया ने तो विभाग को पैदा किया और उस विभाग ने शब्द को पैदा तो तो यहां पर भी क्या हुआ हस्तिया क्यों हस्त को तरुशा करने के लिए और उसी क्रिया का जन्य जो विभाग है उस विभाग ने क्या कर दिया हस्त शरीर तरुण का विभाग को भी पैदा कर देता है यथा बांस में आप देखते हो कपड़े में देखते हो क्रिया कहीं हो रही है उससे जन्य विभाग ने आगे और एक कार्य को पैदा कर इसका इसलिए क्या है जो अन्य कार्य जो पैदा हुआ विभाग आदि शब्दादि उसके प्रति कर्म जो है असमय कारण असम कार्य असंवेद है शब्दवत विवाद आत्मा द्रव्यम अब विभाग रूप कार्य के एक आधार में समेत क्रिया ही उसकी असमय कारण होती है क्रिया नहीं अधिक्रण तो वो समान अधिकरण क्रिया हो गया इसलिए कहते हैं कि आप एक अनुमान कर रहे हैं ये विभाग जो विभाग है हाथ की क्रिया से उत्पन्न नहीं हो सकता हाथ की क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकता किंतु वो हाथ और शरीर के विभाग से उत्पन्न मैंने क्रिया हाथ में हुआ क्रिया से उत्पन्न क्या हुआ पहले हाथ का तरु से विभाग पैदा हुआ और उस विभाग ने क्या कर दिया शरीर और तरु का विभाग को भी उत्पन्न किया ये व्यवस्था है आप कहते हैं ठीक है विवादास्पद यहां लेंगे हम ईश्वरादि नित्य वस्तु विवादाध्यासित विभाग विवाद तो विवादास्पद आत्मातिरिक्तम द्रव्यम केवल आत्मातिरिक्त नहीं ना आकाश में ले लो यार आकाश और आत्मा सतृत्त जो द्रव्य उन नित्य द्रव्यों को लेना आकाश और आत्माश्त द्रव्य कौन है ईश्वर काल और देश दिशा ये तीन नित्य द्रव्य है ये भी विभाग विभाग का आधार होता है विभाग विभाग किसी इस तरीके से भी करेंगे ये भी कैसे हो रहे हैं क्योंकि सकल कार्यों के प्रति कारण होते हैं काल दिशा ईश्वर सभी कार्यों के प्रति आकाश और जीवात्मा से भिन्न ईश्वर नीति द्रव्य हैं वे विभागज विभाग, विभाग।, विभाग, विभाग का विभागजन्य गुण कौन विभागजन्य गुण दूसरा विभाग विभागजन्य विभाग का अधिकरण बहती विभागजन्य विभाग का अधिकरण मानिया जब पक्ष में कटाऊंगा विभाग लेंगे दृष्टान दूसरा रहना पड़ेगा इसे गुण प्रयोग कर रहे हैं विभाव जन गुणाधिकरण क्यों नित्य द्रव्यवत आत्मत्त आत्मा के समान अथवा आकाशवत आकाश के समान स्थान इसे इन दोनों को से भिन्न ले लिया वहां पर हम पक्ष में आकाश और आत्मा हमारा दृष्टान्त है इसलिए नित्य द्रव्यों में इन दो को हटा पक्ष में इसलिए क्या कहा आकाश और आत्मा से तृप्त जो ईश्वर का दिशा ये नित्य द्रव्यों को पक्ष बना दिया उनमें क्या विभाग जनिक गुण का अधिकरण है जैसे किसे आत्मा के समान अब देखो आकाश में क्या है विभाग जन शब्द रूपी गुण का आधार है, है शब्द हम सिर्फ करना क्या जाने विभाग जन विभाग क्या हो जाएगा विभाग जन्य शब्द यदि आकाश को पक्ष में रखते हैं इसलिए आकाश गल्कि जाएगा विभाग हो गया शब्द उसका आधार कौन है आकाश इसी प्रकार से आत्मा में कैसे करते गुण का आधार विभाग जनि कौन सा गुण का आधार आत्मा होगा कि आपने किसी को मर्डर कर दिया है ना मर्डर कर दिया मर्डर कर दिया का मतलब क्या आपने उसके शरीर में विद्यमान प्राण को शरीर से विभाग कर दिया मर्डर करने का मतलब क्या शरीर प्राण का विभाग करना अलग कर देना तो विभाग क्या ना अपने विभाग से जिन्ह क्या है पाप मर्डर से पाप जन हुआ ना अधर्म उसका आधार कौन है आत्मा तो आधार आत्माधार ही नहीं आ गया तो विभाग है शरीर प्राण विभाग या तदनुक हिंसात्मक क्रिया तद जिन क्या हो गया गुण अधर्म वो अधर्म का आधार कौन हो गया आत्मा इस दृष्टांत में दोनों नहीं कट गया? विभाग शब्द शब्द उस गुण का आधार हो गया गया आकाश और प्राण शरीर का विभाग विभाग रूपा में उससे जो गुण हो जाएगा नीति द्रव्य हेतु तो जैसे आत्मा और आकाश है निद हेतु तो पक्ष में है ही ईश्वर में काल में दिग में और वो सब कैसा है विभाग ज विभाग के आधार किस तरह से विभाग विभाग से भी वह कौन से विभागजन विभाग है वहां ईश्वर काल दिग में क्योंकि आप जो भी विभाग करेंगे मान लो आपने किसी भी चीज को किससे भी अलग कर दिया विवाह हुई कि नहीं हुई उससे चिन्ह उसका संबंध किसके साथ था किशोर से भी है भी काल से से भी कर दिया है, लेकिन क्रिया काल में हुई कि आपने कर इन को अलग करने में क्रिया अवय में हुई यहां हुई जो क्रिया क्या किया इन दो तो अवयों को अलग कर दिया जब अवय को अलग कर दिया तो ये जो विभाग है अभी में उत्पन्न जिन भाग वह विभाग इस संयोग का ईश्वर संयोग को भी विभक्त कर दिया काल संयोग का भी विभाग हो गया और इसलिए क्या हो गया यह भाग पैदा हो गया इसलिए जैसे हस्त का तरुष विभाग कर दिए तो शरीर का भी तरुष विभाग हो गया हस्त संबंध द्वारा शरीर का संबंध तरुण के साथ इसे अवयोग में भी क्या हो रहा है इस अवय का इसके साथ जैसे संबंध हो रहा है तद्व ईश्वर का भी अवय द्वारा उसके साथ संबंध है काल का भी संबंध है दिशा का भी संयम है क्योंकि हर एक वस्तु तो किसी न किसी काल में किसी न किसी दिशा में है और ईश्वर के द्वारा अधिस्टित इस सब का संबंध वहां बना रहता है आपने जब यज्ञ का संबंध तोड़ोगे तो वहां का उसके साथ उसका विभाग माननी पड़ेगी इसलिए कहते यथा हस्त संयोग का विभाग होने से शरीर रूप विभाग हो जाता है इसी पर कपालद्वय का विभाग करने से ईश्वर कपाल का भी विभाग हो गया और विवाह कहा रहेगा ईश्वर में इसे वो विवाह कहां से हुआ था कपालद्वय का विभाग करने से हुआ है वहां कोई क्रिया हुई क्या ईश्वर में अच्छा क्रिया कहां हुई कपाल में उसने कपाल उद्देय विभाग कर दिया और उस कपाल के ईश्वर के संयोग जो था वो भी विभक्त हो गया अत उसको विभाग विभाग का आदर पड़े ईश्वर हो गया तब तक काल भी समझना उपाधि दे न सिद्ध नहीं है और लेकिन वहां तो आत्म साध्य भी नहीं है वहां किंतु उपाधि रह गया साध्य बहुत गणपल जला गया पक्ष रूप स्थल में पक्ष एक देश है ईश्वर पक्ष में ईश्वर है काल है दिग्ध है उसमें एक देश हो गया ईश्वर उस ईश्वर में क्या आया होगा आप तत्व तो है तो ही लेकिन वह साध्य से अभी नहीं सिद्ध है साध्याप्ति आप तत्व तो तो में नहीं आया और होना क्या चाहिए उपाधि को साध्य साध्याप्त होना चाहिए और ये साधस व्याप्त तो नहीं रहा पक्ष देश होता ईश्वर में साध्य भी असिद्ध नाते साध्य रिद्ध करना है हमने वहां रिसिद हुआ नहीं है तो सिद्धित नहीं हुआ है मतलब से वह अभाव अभाव माना जाएगा उस अभाव पर है आपको इतना ही और स्पष्ट कर दे रहे हैं आपके दृष्टान्त में गड़बड़ो का आकाशीय भाव आकाश में क्या है साध्य है ना? आकाश में वंशन शब्द का का विभाग किया उस आकाश साध्य तो वहां पर बैठा हुआ है विवाह जन्य आदि गुण शब्द गुणाधिकरण शब्दाधिकरण आकाश में आ गया लेकिन क्या। तो क्या साध्य है उपाधि नहीं है तो भी विचार मानी जाएगी व्याप्ति नहीं रहा वहां पे दोनों तरफ से साध्या भाव हो और उपाधि रह जाए तो वे विचारी है और साध्य हो उपाधि न हो तो भी उपाधि में हो जाए किसी भी तरह से सात दिन सम व्याप्त तो उपाधि नहीं रहा अन्य तो आप अपने सिद्धांत लड़ दिया और कुछ लोग कहना है कारण विभाग से भी कारण विभाग हो जाता है कारण विभाग को तो भी कारण मानते हैं कारण विभाग जन्य विभाग कारण विभाग से जन्य विभाग मानते कुछ लोग उसका खंडन कर रहे हैं कुछ लोग कहा है इनके ही वैशेषिक दर्शन की भाष्यकार मानते हैं उस भाष के खंडन करोड़ इधर जबरदस्त को बड़ी वाला वैशे दर्शन का प्रशस्पाचार्य ने जो स्वीकार किया कारण विभाग से भी जन विभाग होता है उसके खंडन करते ऐसा नहीं हो सकता कई जगह गड़बड़ी हो जाएगी सिद्धांत मानने में वो आरम्भ कर रहे अन्य तु अन्य मन भाष का रहा संयोग विरोधी विभागोत्पत्ति काले कर्म आकाशादी देशात विभाग इति कर्म जैसे कमल है घट है कोई भी ले लो काम और कार्य द्रव्य का कारण कौन होता है हमेशा अवय होते हैं या नहीं तो कार्य द्रव्य के कारण हो गए अवय जैसे घट का अवय अपार कमल फूल है उसके वो क्या हो? वो सर पोंगुड़ी वो जो खिलते हैं क्या हो विभाग हो रहे हो रहा है? बंद थे अब अलग हो रहे विवाह हो गया यहां संयोग संयोगियों अवय का विभाग हो रहा अवैधी का तो कमल नहीं है सारे मिल के है इसलिए ये सब क्या अवय है अवय क्या है वो कमल का कारण है कमल रूपी अवैवी का कारण कौन है उसके पंखुड़िया रूपी अवय और, और भी सारी चीजें हैं अवय भी कारण है नहीं नहीं उसके। तो वो जो अवयव में विभाग हुआ वो कहते हैं क्या करे आकाश विभाग पैदा कर देगा ऐसा वो मानते हैं अवयवों में होने ऐसे ही आकाश के साथ उसका विभाग पैदा हो गया अब इसका विरोध कर रहे हैं नहीं हो सकता देखो द्रव्य आरंभक द्रव्य आरंभक कौन है अवय उन अवय अवेव। में संयोग का विरोधी विभाग उत्पत्ति काले विभाग का जिस समय उत्पन्न हुआ उस उत्पत्ति काल में न अवय कर्म आकाशादिदेश विभाग आरभकम उत्पन्न क्रिया जिस समय द्रव्य आरभ से विरोधी विभाग को उत्पन्न करती है उस समय आकाशन के साथ उन अवयों का विभाग नहीं करती और यही क्रिया उस विभाग को पैदा नहीं करेगी क्यों क्योंकि कर्मिरो होने के नाते जिस अधिकरण में रहेगा उसी अधिकरण पैदा करेगा पैदा नहीं करेगा जो हिंदी में दे रहे कमला बढ़िया तो क्रिया जिस समय द्रव्य आरोग्य सहयोग को उत्पन्न करती है उस समय आकाश आदि देशों के साथ उन अवयवों का विभाग नहीं करती क्योंकि वह अवयगत क्रिया है आकाश क्रिया तो नहीं, ऐसे उनका कहना है उनका यह कहना उचित नहीं उनका यह कहना, कहना उचित नहीं क्यों तद आकाशेना न विभागम आरभ है घन हम कहते वही क्रिया आकाश के साथ विभाग को आरम्भ कर दिया क्योंकि यह और पहले में अभी में बहुत अंतर है समझ लेना पहले ये जो अवयव हैं, अवयव में क्रिया हुई तो इस अवयव से इसका संबंध रखा था यहां से हटेगा तो क्या होगा कुछ तो आकाश के साथ तो हो गया उसी क्रिया से चालक क्रिया करने की जरूरत नहीं है लोग से भी देख रहा है कथा नहीं कैसे प्रशिक्षण भाषा ने गलती करी है अवयव कर जो क्रिया में हुई क्रिया आकाश किस विभाग को पैदा नहीं करेगी उसे अलग से क्रिया करनी पड़ेगी इसी अवयव में कहीं से पूछना क्रिया हुई है जिस क्रिया के कारण से उस अवयव का दूसरे अवय में साथ जैसा टूटा और विभाग उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से उस अवय में हुई उसी क्रिया के द्वारा आकाश के साथ उसका विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा ये जो हमने जो पहले कहा है विभाग विभाग उसमें क्या था विभाग दूसरी जगह हो रही थी ना शरीर तरु विभाग हो रहा था नहीं हस्त हस्तरु विभाग से शरीर तरु विभाग उत्पन्न हुआ था और वो जो शरीर तरु विभाग कहा रहेगा तरु में और शरीर में क्रिया कहां है हस्त में अलग जगह की अब यहां ऐसा नहीं हुआ है ना अवय अविभाग हुआ और इसी अवय का आदर्श मैं ले रहा हूं ना अच्छा यही क्रोश विभाग को कर सकती है एक आकार तो ही है ही एक अधिकरण में ना क्रिया वहां दो भिन्न अधिकरण विभाग हो रहे थे एक तो हस्त और तरु दूसरा शरीर और तरुका। और क्रिया क्या हो रही है हस्त में शरीर में तो हो रही है उससे अंदर उसने क्या सोच लिया गलती से हम हाँ यहां भी क्या हो रहा है अविमय क्रिया हो रही है आकाश में तो क्रिया नहीं हो रहा है ना ऐसे सोचा हो लेकिन ये नहीं सोच रहा है हम किसके विभाग का रहे हैं अभी दूसरे अवय किस आकाश के भाग को नहीं बोल रहा हूं एक नहीं। क्रिया है? में। और ही है अच्छा वही क्रिया आकाश अवयोग विभाग के प्रति भी असमय अवय के प्रति एक अव्यवस्थित क्रिया असमय काल है उसी प्रकार से उस अवय का आकाश के साथ के वही क्रिया असम कारण हो ही जाएगी क्योंकि है है है है इसे विभाग में और इसमें ये भी भाग भाग एक तरह से बहुत अंतर है। अंतर क्या है? क्योंकि ये आकाश के विभाग का आधार कौन हम देख रहे हैं हस्त ही है आधार कौन था हस्त नहीं था, था। दो अंगुली अब अंगुल ले लो यहाँ हाथ है या हाथ की जब क्रिया के साथ संबंध जो इसी हाथ का आकाश के साथ विभाग मान रहा हूं मैं तो वहां अलग क्रिया की जरूरत नहीं विभाग जवाब में हमने क्यों मानना पड़ा था वहां दोनों का जो हस्त था शरीर था और इस हस्त का तोर से विभाग में क्रिया हुई हस्त में लेकिन शरीर का तरु के साथ मान रहा हूं शरीर का हस्त विभाग माना गया नहीं यदि शरीर हस्त विभाग की बात होती विभाग नहीं मानते जरूरत है वही क्रिया सेवा नहीं मान रहा हूँ शरीर तरु विभाग के लिए मान रहा हूँ तब क्रिया अन्य ऐसा नहीं है जिस आकाश का विभाग देख रहा हूं जिस अवैव के साथ उसी अवैव का अन्य अवय के साथ विभाग में देख रहा का कहना है यद्यपि भी वहां भी तीन पदार्थ थी यहां भी तीन पदार्थ है हस्त है शरीर है और तरुण लेकिन वह विभाग यू देखा गया था तीन की विभाग देखी गई थी अब जो तीन पदार्थ क्या है एक अवयव है दूसरी अवयव है और आकाश है।, है ना इन दोनों विभाग के, के लिए इसमें क्रिया हुई है विभाग के लिए क्रिया हुई और के नहीं है दे। इन क्या रहे हैं? दो अवयों में विभाग के प्रति एक में जो क्रिया हुई है और आकाशयोग में कहा देख रहा हूं अवय के साथ नहीं देख रहा हूँ विभाग उनके साथ विभाग रह देख रहा हूँ क्रिया जिस समय में क्रिया हुई है विभाग के लिए उसी का में विभाग देखूंगा कि तो विभाग जवाब मानने की जरूरत नहीं है यह कारण विभाग से ही इस आकाश के साथ विभाग सिद्ध हो जाएगा प्रभाषकार ने कहा था इस कारण विभाग की वजह से आकाश के साथ विभाग नहीं होगा यह क्रिया इनका विभाग जरूर करता है यानी आकाश विभाग को पैदा नहीं करता है कहा था उसके विरोध में कहते नहीं, नहीं, नहीं विचार करके देखिए आसमय कारण का लक्षण घट रहा है इसे यही क्रिया इस विभाग को भी हम ऐसे उल्टा अनुमान कर दिखा देंगे और सिद्ध कर देंगे से भी कि इस विभाग के प्रति इसी को कारण मानना चाहिए कर्म ही असमयकरण होता है विभाग जवाब मानने की जरूरत नहीं है तस्मात न कारण विभागा विभाग इसलिए काम विभाग से विभाग नहीं होता परस्पर भक्त द्रव्य आत्मा से भक्त होता है क्योंकि वह द्रव्य है जिसने कहा विवाद आत्मना विभज्य द्रव्यता पूर्व दूषणीयम आत्मा के साथ भी वो विभाग करना चाह रहा है लेकिन वहां नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आत्मा अमूर्त द्रव्य है आत्मा कैसा है कारण विभाग से विभाग नहीं हो विभाग्य अकस्मा न कारण विभाग का विभाग इसलिए इनका कहना है कारण विभाग से विभाग उत्पन्न नहीं होता उस क्रिया उसी समय आकाश देश का विभाग करती है क्योंकि वह क्रिया है कारण जन विभाग कारण विभाग से जन विभाग के विषय में भी अलग अलग मतभेद है जो टीका में दिया है शिवाचार्य का ने विरोधी मत का निराश करने के लिए प्रश्न किया है विशिष्ट तो क्रिया आकाशदेशीन विभाग उत्पत्ति समकालम आकाश आरभ आरंभ करता है अवयवां विभागोत्पत्ति समीन विभाग आरभते क्यों अवयनिष्ठ कर्मत्वा में व्यम शिवाचार्य ने सिद्ध किया नहीं कारण विभाग से भी आकाश पैदा होता है अलग अलग मत है इसमें कोई कहता है कारण भाग से भाग पैदा नहीं होगा कोई कहता है नहीं कारणगत विभाग से भी विभाग पैदा होता है अब इसके लिए विरोधी को अनुमान बनाना चाहिए विवादास्पद आत्मना विभज्य विवादास्पद क्या है परसविभक्त अवय ये जो अवय है वो अवयव क्या है आत्मा से विभाग को पैदा कर देते हैं इस अवय में क्रिया हुई उस अवयव से यह अवयव ने क्या किया अलग हुआ जब अलग हुआ यह क्रिया जो कि दो अवयव बीच में विभाग को पैदा करी है वही क्रिया क्या करेगी आत्मा से भी उस अवयव को अलग कर देती है दूर कर देती है विभाग पैदा कर देगी ऐसा जो कहता है तो क्या दिया उसने द्रव्यत्वात अनुमान ठीक नहीं है क्या उल्टा मार करे आत्मा न विभज्यते आत्मा का अवय से कभी विभाग हो नहीं सकता क्यों क्योंकि वह अमूर्तत्वात अमूर्त होने के नाते आकाश के सब कैसे मान लिया आपने आकाश भी तो अमूर्त है व्यापक है तब अंतर करते हैं आकाश तो सोपाधिक हो सकता है आकाश के साथ उसका विभाग माना जाएगा आत्मा को कभी ऐसे और नहीं। आत्मा है ना इससे पहले बोलते ध्यान रखना आकाश देशे ने शब्द प्रयोग किया आकाश देशे न मैने यदकिशावचन आकाश को लेना उससे विभाग सकते मान सकते हैं लेकिन आत्मा यद किंचित देशावचन होता है क्या कालावन आत्मा ऐसा नहीं माना जा सकता ऐसे व्यवहार में देखने को नहीं मिलता इसे आकाश के सब विभाग को तो माना जा सकता है आत्मा के विभाग तो नहीं मान सकते कि देश काला से आत्मा अपरिचन होता है परिचिन नहीं होता आकाश तो परिच्छन हो जाता है इसलिए उसे मूर्तत्व आ गया परिच्छेद के कारण से मूर्तत्व आ जाएगा इससे घटाकाश क्या है घटाकाश ले जाओ मूर्त क्रियावान हो जाता है घटघट जाने से घटाकाश में भी औपाधि क्रिया हो जाएगा आकाश में औपारिक देश कालादि को लेकर के मूर्तत्व आ जाता है इन आत्मा में देश कालादि से कभी वो परिचित न होने से कभी उसके मूर्तत्व नहीं आता यदि मूर्तत्व दिख रहा है आत्मा आता जाता व्यवहार होता है ना स्वर्ग में गया आया वो तो केवल भ्रांति है क्योंकि आत्मा न आता है ना जाता है पूर्व दूषणीयम इस ऐसे को लेकर पहले आया है पृष्ठ चौसठ में इसी प्रकार का वहा दोष देकर खंडन किया था बता दिए थे। में देख लो, चाहे अमूर तत्ता हूं आत्मा आत्मा आकाशन न संयुक्त अमूर्त रूपवत तो सर यहाँ पर आत्मा न विभज्यत, यहाँ क्या करना यहाँ अवैव्यो न विभजित बना लेना आत्मा जो है अवय से भी भक्त तो नहीं होता क्यों अमूर्तवार था था था था था। और विभाग है हो रहे हैं? से किसकी बात हुई थी आकाश के संयोग की बात इस समय पर आकाशन न्या कहेंगे अवैवभ्यो नजते ऐसा अनुमान करेंगे आत्मा अवैव न विभज्य क्यों अमूर्तत्वात अनुमान करेंगे चौसठ में जैसा है ठीक उसी के जैसी जैसे अनुमान हो जाएगा पूर्व दूषण चर्चा होती है विभाग जो उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होता है ना तो कैसे नष्ट होता है आश्रय विनाश उत्तर संयोग आश्रय नाश और उत्तर संयोग के द्वारा दो आश्रय नष्ट हो जाए तो विभाग भी, भी नष्ट हो गया दो अवयव अलग अलग हुए थे तो एक अवय जल गया खत्म ही हो गया तब ये दो अवयवों विभाग दे, वो भी नष्ट माना जाएगा क्योंकि विभाग एक में होता नहीं है दो का बीच में। एक भी अवध नष्ट हो जाए अब इसमें भी उससे अलग विभाग है कि कहा कैसे होगा उससे उसकी दृष्टिकोण में दोनों विभक्त होकर विभाग इसमें है ऐसा विभाग कैसे करूंगा जब वो है ही नहीं इसीलिए आसन आसन आशा नाशन होने के लिए जरूरी नहीं दोनों नष्ट होना जिन दो अवयव में विभाग हुई है दोनों का नाश होना जरूर नहीं एक भी नष्ट हो जाए विवाह नष्ट हो गया क्योंकि वे दुष्ट गुण है ये दुष्ट गुण है जो दो में रहने वाला होने के नाते एक भी असर नष्ट हो जाए तो क्या कहोगे दो में है बोलोगे एक भी नष्ट हो जाए तो ये विवाह नहीं हो सकता ना कि दो में है और एक रहेगा तो भी वो दुष्ट नहीं रहेगा एक में रहा एक नष्ट हो गया ना दुष्ट रहेगा ही नहीं जाएगा विभाग विभाग है है करके नहीं कहा जब ही नष्ट हो गया इसलिए कहते हैं आश्रय विनाश और और और दूसरा तो क्या मान हुई हाँ थी और उस उस और उत्तर से हो गया उसका उत्तर तो पूर्व में जो हुआ विभाग क्या होगा नष्ट हो गया उत्तर संयुग वि कथम विभाग उत्तर संयोग से विभाग के नष्ट हो जाने के बाद भी विभाग की प्रती क्यों होती है ना जैसे आपने मान लो यहां खड़े थे यूं पैर रखा हुँ? और यहां पैर लाया और आगे भी बढ़ गए अब क्या हुआ यहां जो संयोग थी सामने वाला पैर का उससे विभाग हो गया वो आगे चला गया चला गया कि नहीं चला गया जब आगे आप आग चले गए ये विभाग की तो अब यहां से भी तो हो चुके थे जितनी दूरी चला आए हैं सब सब विभागों को प्रतीत हो नहीं हो रहा है पूर्व पक्षी का कहना है कि हम चलते चलते चलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है चलने का मतलब क्या है पूर्व पूर्व देश विभाग करो उत्तर उत्तर देश का संयोग। पूर्व में हमारा पैर थे वहां से आगे पैर रखा फिर वहां से फिर आगे रखा फिर आगे रखा फिर आगे रखा तो पीछे पीछे से क्या हो रहा है विवाह होते जा रहा है और इतनी लंबी विवाह हो गई जितनी लंबी चले उसके आधार पर आप आपके पीछे जितना लंबाई देश दिख रहा है उतनी लंबा देशों में अनेकों विभाग दिखेगा ऐसा कोई कहे, है।, है, तुम दिखाओ मेरे को जब अनेक अवै क रहेगा दो विभाग तीन पे रहेगा ना फिर तो दो विभाग कहोगे तीन पे हो गया क्या दो विभाग कहां से दिखाई देगा आपको समझ में आ बात अब इन दोनों के बीच एक विभाग है हु? और उत्तर आप कह रहे हो यह विभाग ये विभाग नष्ट हो गया ये विभाग है यहाँ भी। अब ये विभाग दिखाई देगा कहने के लिए आपको ये भी अवैध माननी पड़ेगी यहाँ यहाँ जो विभाग जो रह रहा है वो भी है नो दुष्ट रहने के लिए दूसरा कौन सा है जिस पर वो रह रहा है उससे पहला विभाग रह, रह रहे तो कहाँ रह रहा है वो बताओ है कोई वहां जिस पर है कि आप तो चल गए आगे वहां क्या है वह पैर तो है नहीं किस विभाग देखोगे आप हवा में देखेंगे इसलिए आव तो पाठ है लेकिन वो अनेकों विभाग क्या हो जाता है एकत्र ही परिदृश्यमान होता है अनेकत्व देख नहीं सकता क्योंकि विभाग अनेक अधिकरणों में रहना पड़ेगा जब अनेक विभाग माननी है जो तो। जैसा 500 घड़ा रख दो चार सौ निन्यानवे विभाग दिखेगा है ना एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के बीच में एक विभाग ऐसे करके आप चार सौ निन्यानवे पांच सौ घड़े हैं और दो ही घड़ा को उठाते जाओ और कहो पांच सौ विभाग दिखाओ कहाँ से दिखा दो नहीं दिखा सकते क्योंकि विभाग का अधिष्ठान अब पीछे नहीं रहा इसलिए कहते हैं वाकई में ऐसी स्थितियों में विभागों की अनेक विभाग की प्रतीति ही नहीं होगी वही करे प्रतीयोग से विनाश हुआ जो पश्चात हो गया हो। फिर पीछे वाला जो था अनुवृत्ति कैसी हो सकती है सिद्ध है पूर्व पूर्व अनेक विभागों का ज्ञान ही असिद्ध है फिर व्यवहार क्यों हो रहा है हम सौ कदम चले आए हैं अब बोलते हो ना सौ कदम चले आए इसका मतलब क्या सौ बार कदम का विभाग हो गया सौ विभाग आप देख रहे हैं पीछे औपचारिक तो है, तो है।, है अन्य है नीचे हिंदी वाले बता रहे देखिए विभाग न होने पर भी विभाग शब्द प्रयोग अन्य गौण औपचारिक भी हो सकता है औपचारिक हो जाएगा आप अपने कदमों को गिन लिए और रहे हैं, इन वास्तव पीछे विभाग नहीं दिखाई देगा आपने सौ बार उतार-पटक कर रखे हैं और उसको आपने कह दिया स्व विभाग दिखाई दे रहा है वह केवल भ्रमात्मक है औपचारिक है गौण व्यवहार मात्र ही हो सकता है श्रवण मात्रा देव मुख्यत्व निर्णया और लोग ऐसा बोलता है सुन्य मात्र से मैं सोचना वाक्य वहां कोई पदार्थ है स्विवाह है ऐसा नहीं है श्रवण मात्र से ही वह मुख्य व्यवहार है ऐसा कभी निर्णय कोई नहीं कर सकता और संयोग के रूपी संबंध के अभाव में विवाह शब्द का प्रयोग कर दो ये क्यों सकता संयोग अभाव का ना विवाह ऐसा नहीं बोल सकता पहले भी खंडन कर सके आप और बढ़िया सुंदर युक्ति दे रहे हैं आप जो युक्ति दे रहे हैं मान लो जब संयोग नहीं था तब क्या था दो अंगुलिया दूर दूर में है उत्पन्न ही नहीं हुआ तो इसमें क्या है विवाह मानना पड़ेगा ना अरे यहाँ संयुक्त अभाव कैसे मानोगे संयोग का अभाव तब ना मानेंगे जब पहले संयोग हो उसके अब घट अभाव कब मानोगे जब घट होगा तब ना कभी आपने घट देखा हो या घट की संभावना हो कुछ तब घट को जानने वाला ही घटाभाव को जान पाएगा जो संयोग ही सिद्ध नहीं हुआ में, का भाव कैसे देखूंगा इसीलिए कते संयोग के में जिन दो का बीच में संयोग का प्राग अभाव है उस समय क्या है वहां विभाग मानना ही पड़ता है इसे संयोगा भाव से भिन्न विभाग नाम का पदार्थ मानना ही पड़े कर संसर्ग विभाग न के क्यों संयोग प्राग भी का व्यवहार देखने को मिलता है अब भाग का लक्षण करते हैं संयोग, संयोग है संयोग के में रहता हुआ संयोग विनाशक गुण का नाम विभाग समनाश्रय में रहता है वैसे क्यों कह करें इसलिए अदृष्ट और निश्व आदि की इच्छा आदि में अति व्याप्ति ना हो किसी भी संयोग का नाश हुआ उसका कारण क्या है आपका अदृष्ट भी है ना आपका दृष्ट कहाँ रहता है जहां संयोग है या संयोग नाश हो रहा है वहां रहता है क्या मतलब तो आतंक में रहता है भिन्न अधिकरण में जिस अधिकरण में संयोग है उससे भिन्न अधिकरण में अधिक इसे संयोग समान आश्रय कह देने से अदृष्ट में नहीं होगा और कोई भी संयोग का विनाश विभाग पैदा होता कब जब ईश्वर की इच्छा होता ईश्वर की और कहा का का पदार्थों में भिन्न आश्रय नहीं हुआ ईश्वर इच्छा अच्छा भिन्न आश्रय में रहने वाले जो निमित कारणों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा संयोग समान आश्रय जीव का अदृष्ट ईश्वर इच्छा आदि जो विधिकरण में रहता हुआ कारण है वो उनके बिना तो कोई भी संयोग का नाश नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से कोई भी संयोग का नाश के प्रति जीव का दृष्ट और ईश्वर की इच्छा कारण है अतएव उनमें अत्यंत निवारण करके आना पड़ा संयोग समाना चरित्र सती संयोगनाश को, को गुणों विभाग समाना चरित्र सती का देते तो रूपाधि आपके होता जिससे उन्होंने नाथकत्तम कहना पड़ेगा दोनों अवयवों के पदकृत्य विशेषांश अदृष्ट ईश्वर इच्छा अधिमति का निर्माण करने और विशेषांश रूपाधि का निर्माण करने के लिए है इस प्रकार से विभाव रूपी गुण की सिद्धि हो गई परत्त और निरूपण परत्व अपरत्व का निर्माण करते हैं पहले कालिक परत्व की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया जाता क्या दो प्रकार के ना कालिक और देश कालिकेषत कालिक दूर को देशिक पर कहा जाता है समीप को देशिक अपर कहा जाता है और ज्येष्ठ को कालिक पर कहा जाता है कनिष्ठ को कालिक अपर अब पहले के परत्व को सिद्ध करेंगे एक एक करके जाए उसके अंदर आप अपरत्व तो हो जाएगा अपने यहां कल विवादास्पद ग्रणुकाधिकार्यम परमाणु वृत्ति अद्वष्ट गुण जनक विवादास्पद ग्रणुकाधिकारी कैसा है परमाणुओं में रहने वाला अदृष्ट गुण का जनक है परमाणुओं में रहने वाला अदृष्ट गुण का जनक है अदृष्ट गुण कौन है यहां परत क्या है दृष्ट गुण नहीं एक में रहने वाला है किसी अवधि की अपेक्षा जुड़ रहता है इन परत एक ही में रहेगा दोनों में नहीं रहेगा जैसे आपसे बड़े भाई है वो तो बड़े भाई में जो ज्येष्ठत्व तो है भाई आपके अपेक्षा से ज्येष्ठ है वो यदि अपना हो तो ज्येष्ठ कहां से होता हो ये छोटा भाई न हो तो बड़ा भाई कहा नहीं सकता यदि भी आपकी अपेक्षा जिससे बड़ा व्यवहार हो रहा है लेकिन वह जो परत है बड़ापन ज्येष्ठत्व दोनों में रहेगा क्या वो गुण तो एक ही में रहेगा जो बड़ा है, है? है दुरूर दुरूरत। इसीलिए अपेक्षा दो का है।, रहता है वो एक में दो के दृष्टिकोण में कहा जाता है इसके दृष्टिकोण में वो ज्येष्ठ हो गया उसके दृष्टिकोण भी कनिष्ठ हो जाता है अपेक्षा कर दी दोनों में ये छोटा भाई क्यों छोटा भाई है क्योंकि कोई बड़ा है तभी तो छोटा है वो नहीं तो वही बड़ा हो जाता बड़ा छोटा भाई की जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे की अपेक्षा लेकर के एक दूसरे को अवधि मान करके है लेकिन वो गुण रहता कहां है एक कहीं में होता है विशेषता ये इसकी इसे इसको संयुक्त विभाग आदि में अंतर्भाव नहीं कर सकते वो सब क्या है वो दो में रहने वालों में से है एक में रहता हुआ दूसरे की अपेक्षा जरूर करता व्यवहार के लिए ऋषकेश के अपेक्षा से, से हरिद्वार से बनारस क्या है नजदीक है और हरिद्वार से ऋषिकेश से दूर है कहा जाता है ये की अपेक्षा तो है दूरत्व तो कहा है लेकिन बनारस में कि यहां से हम किन रहे ऋषिकेश से बनारस दूर है और हरिद्वार से बनारस नजदीक है इसलिए ये मात्रु है इन दूरत्व तो और समीपत तो किसमें बनारस में मानी जाए अवधियान है केवल उसके के लिए इसरे के नाते कहते कि देखो ये अब इसी प्रकार से अब कालकृत विचार हो रही है आप यह बताओ कारण पहले रहता है कि कार्य पहले रहता है तो कारण, तो कारण पहले है का मतलब क्या पहले का मतलब क्या कालकृत पूर्व है ना नियत पूर्व क्षण वृत्तित्व कारण दत्तु? है ना नियत पूर्व क्षण वृत्ति का ना कारण है अर्थात क्या है एक क्षण अधिक कम से माना पड़ेगा ज्येष्ठी नहीं हो गया वो कारण पहले रहा कार्य बाद में कारण पहले सी से विद्यमान होने से कारण ज्येष्ठ हो गया और उत्तर तो कार्य उत्पन्न होने वाला होने से कार्य कनिष्ठ हो गया अब परमाणु क्या है कारण है उसे परतवा नहीं आ गया किसके दृष्टिकोण से परत उसमें दृणुक से इसे दृणुक क्या हो गया परमाणुओं में परत्व का जनक हो गया यदि ना होता परमाणुओं में कारणत्व तो नहीं होती अर्थात कालिक का परत्व नहीं होता इसे पक्ष क्या लेंगे का काल ये क्या कर रहे हैं परमाणुओं में कालिक का परत्व को पैदा कर रहे हैं कि कार्य पैदा होने से उसे परत्व आया जैसे किसी को बाप कहोगे कैसे कहोगे बेटा पैदा होने से तो बाप बोलोगे कहा जाएगा? ऐसे स्पद मैंने दृढ़ परमाणु में, तो तो मतलब का का में का तो विद्यमान दुष्ट गुण का जनक है अद्ष्ट गुण कौन है परत्व उसका जनक ठीक उल्टा अनुमान भी कर सकते हैं आप देखो परमाणु कार्यवृत्तुण जनका परमाणु क्या कर रहे हैं कार्य में रहने वाले अद्विष्ट गुण कौन लूंगा अपरत्व का जनक जनक होते हैं यानी परमाणु कारण क्या करेंगे जब अपने कार्य पैदा करेंगे इसे उस कार्य में कनिष्ठत्व पैदा कर दिया आते हमेशा बाप बड़े होते हैं ज्येष्ठ होता है पुत्र कनिष्ठ होता है उल्टा नहीं हुआ ना कभी बाप का उम्र जो है 25 और बेटा का उम्र 50, ऐसा कभी नहीं होता हैं? इसलिए यहां भी कहते देखो कारण कमे क्या करेगा कारी में कनिष्ठ तो ही पैदा करेगा अपर तो ही पैदा करेगा अगर कारण को पक्ष में ले लो अभी परमाणु दोनों माने यहाँ पर तो अपर हेतु तो तो एक ही है हेतु एक ही देंगे ये दृष्टांत दे भी से चल जा जा या दो अलग अलग बना देंगे दृष्टान परमाणु उसका जनक होते हैं क्यों? पहले वाले अनुमान का दृष्टान दिया पार्थिव परमाणु दूसरे वाले अनुमान का दृष्टान दिया घटवी इस प्रकार से कालिक परत काबड़ों में और कालिक अपरत्व कार्यों में सिद्ध कर दिया विवाद स्वार्थ द्रव्य स्वारजनक द्रव्यव्यारंभक कहते कि देखो विवादास्पद वस्तु क्या लेना है? काल और दिशा दोनों को ले लेना कालिकत होता है अपरत होता है देश की परत अप्रत होता है काल और दिखा कोई परत और का कारण नहीं होते इसे क्या करते हैं ये विवाद कौन है काल और दिशा वो क्या होते हैं वो अपने में पैदा हुआ द्रव्यों में परत्र परत्र का गुणों को उत्पन्न करते हैं क्योंकि सकल कार्यों के प्रति काल और दिग कारण है आकाश भी कारण है ईश्वर भी कारण है साधन कारणों में जनिया नाम जन का काला इसलिए कह दिया जन्यों का जनक काल होता है अच्छा काल से ही आरब्ध सारा का सारा है? है या नहीं काल से ही जन्य द्रव्य का दिया काल और दिक्कत इनसे इन साधारण कारणों से, से उत्पन्न अर्थात इनमें उत्पन्न जो जो द्रव्य है उन द्रव्यों में क्या होता है गुण ये काल और दिख क्या करते हैं परत अपरत नाम के गुणों को उत्पन्न करते हैं क्यों द्रव्य सती द्रव्य होते हुए वे दूसरे द्रव्यों को कारणों कार्यों को उत्पन्न करने वाले वाले वस्तु होने से दृष्टांत क्या ईश्वर ईश्वर भी उत्पन्न करने वाला है और द्रव्य होता हुआ सारा जगत द्रव्य द्रव्यों का आरंभक ईश्वर वही तो बैठ रहा है और वह ईश्वर भी क्या कर रहा है इन सभी कार्यो में तथा धर्मों को पैदा कर रहा द्रव्य में गुण का जनक है ईश्वर की इच्छा से ही तो अग्नि गर्म है जल ठंडा है न जल गर्म हो हो होता अग्नि ठंडा होती नहीं तय है आप बदलना अच्छा होता भले बदल लो लेकिन परमानेंट बदल नहीं सकते आप टेम्प्रोरी आपने पानी को गर्म कर लिया परमानेंट गर्म कहा नहीं कर सकते उड़ ही जाएगा तब तो बात खत्म हो जाएगा गर्म करते रहोगे तो उड़ते जाए खत्म इसी कोई भी चीज में हम लोग मंत्र से या जड़ी बूटियों से अग्नि को ठंडा कर दिया धग धक जल रहा है तनाव कोई चमड़े को नहीं चला रहा है उसके दाहकत्व स्तब्ध कर दो कितने देर तक करोगे हैं? हमेशा के लिए अग्नि को ठंडा कर दोगे सब जगह सारी दुनिया की अग्नि ठंडे हो जाए यहाँ मंत्र मार दो यहाँ से नहीं होता जो सामने में जितनी अग्नि है उतनी भी वो करेगा सारी दुनिया का अग्नि ठंडा नहीं हो जाएगा उसके मंत्र से सिद्ध करते हैं लोग और आप पर चलते हैं कुछ नहीं होता है। मंत्र सिद्धि आराम से चलेंगे आर पार इस रेखा कहते कि देखो कि ये ईश्वर के समान है ईश्वर भी ऐसा ही स्वार्थ द्रव्यों में गुणों को उत्पन्न करता है इस तरह से काल दिशा और ईश्वर आये कार्य मात्र महाजनक होने के नाते अनुमान भी सिद्ध हो है अवंत में परत्वापरत्व को परिशेषण परिशेष अनुमान से विश्व करते विवादास्पद परमाणुजन्यम विवादास्पद कौन है मन वो कैसा है वो परमाणु जन्य है क्यों कर्म आहेतु अध गुणाश्रय कर्म आहेतु कर्म में क्रिया जिसमें हेतु नहीं है ऐसे अदृष्ट गुणों का वो श्रय होने से पार्थ मन कैसा है कि मन मन में में भी परत और परत होता है नहीं कि नहीं इसे मन में परत करके सभी में अपने आसुत बन जाता है मनोगत परिमाण विभाग और संयोग के मन में कितने गुण होते हैं कुल मिलाकर जानते हैं हु? मन में कुल कितने गुण है आठ गुण आठ गुण देखो गिनती कर दिखाया है उनमें से क्या क्या अलग कर दे रहे हैं आप वो भी दिखा देंगे संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत और अपरत संस्कार ये आठ गुण जो है माने जाते हैं अगले प्रश्न में इकहत्तर प्रश्न में इकहत्तर प्रश्न में गुणों को गिना दिया मन में कुल मिलाकर आठ गुण माने जाते हैं संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत अपरत और संस्कार इनमें से अपेक्षा बुद्धिचनी कौन होगा गया संख्या परत तथा तो अपरत्व तो आदि होगा और द्वितीय संख्या कैसे है द्विष्ट है इसमें विशेषण क्या दे दिया अद्विष्ट को दिया अद्विष्ट संस्कार बचेगा कौन आपके पास बुद्धिचनी गुण केवल परत और अपर विशेष रह जाता है इसलिए पर अनुमान में बता रहे हैं कि विवादास्पद जो मन है वह परमाणु जन्य है कर्म का हेतु कर्म हेतु नहीं है जिसमें ऐसे अद्विष्ट गुण, -गुण परत इनका तश्रय होने से क्योंकि वो मूर्त द्रव्य हैं अथवा अनुद्रव्य हैं जैसे कि पार्थ परमाणु मनगत परिमाण निर्वाण करने के लिए परमाणु जन्यम कह दिया परिमाण जन्यम कहने से परमाणु में व्याप्ति निवृत्त हो गया और विभाग में अत्याप्ति निर्वाण करने और संयोग में अत्याप्ति निर्वाण करने के लिए क्या कहना पड़ा हेतु, कर्म अहेतुक और अद्विष्ट के सब प्रयोग करने पड़े परिशेष क्या होगा परक्ता पर ही विशेष गुण सिद्ध हो जाते मन में रहने वाला विशेष गुण कौन है अपर बाकी सब सामान्यपेव सिपर जो है लोकमित तो व्यवहार से भी सिद्ध है बड़ा छोटा भाई व्यवहार सिद्ध हो जाए दूरी और नजदीकी सारी व्यवहार से ही सिद्ध है भले हमने हनुमान को ना दिया प्रयोग करके सिद्ध कर दिया लेकिन हनुमान आदि के बिना भी ये जो हनुमान जानते नहीं है वो लोग भी कार्य परत्ताप्रदेश परक्ता प्रत प्रत्त व्यवहार कर ही रहे हैं इसे व्यवहार से भी दोनों चीज सिद्ध है समझो अन्वय व्यंश आदित्य परिवर्तन देश संयुक्त संयोगी भूयस्तु ज्ञान से परत्वपरक प्रत्त कारण कौन है कारण कौन है समय कांड लिया जिस द्रव्य में वही है असमय कारण भी जान रहे हैं बता रहे हैं कि भाई सूर्य का परिवर्तन सूर्य का जो भ्रमण यद्य देश हुमें हो रहा हो तब संयुक्त होकर के संयोग का अल्प और भूय उसी किरण जितनी अधिक संयोग हो गया और जितना कम संयोग होगा आप इसलिए क्या पूछा जाता है जब कुंडली बनाते हैं आपका तारीख पूछा जाएगा समय पूछा जाएगा और स्थान पूछा जाएगा स्थान महत्वपूर्ण तो है आप अभिमान लंदन में हो पैदा हुए थे महाराष्ट्र मुंबई में लंदन के साथ थोड़ी कुंडली बनेगी क्योंकि जिस जन्म में जन्म हुआ था सूर्य का संयोग जहां मुंबई में हुई थी उसी मुंबई में आज तक कितनी कुल मिलाकर हो रुका है समय बीत चुका है सूर्य से हो चुका है और सारा गला जाएगा और उन्हें तो क्या होगा इंग्लैंड के साथ जाएंगे तो साढ़े घंटा घट जाएगा साढ़े पांच घंटा सूर्य संयोग कम है ये समस्या हो जाएगी उतनी फिर आयु की गणित सारा गणित गड़बड़ा जाएगा इसीलिए एक बार ऐसे ऐसे ऐसी मजाक में सिनेमा बना यमराज जी का भूल सिनेमा उनके चेड़ों को भेज दिया मैं जाओ वहां से जो है अमुक बेड हॉस्पिटल नंबर बता दिया अमुख हॉस्पिटल अमुक, अमुक बेड से मुर्दा खोला आदमी को इतने टाइम को मरना है हुआ के चांस जो है से वो जो था, कर थोड़ी पैर लंबा करू खड़े खड़े दर्द हो गया वो तो गया है पांच दस मिनट लगेगा तो मैं आराम करता हूँ इतने में टाइम के हिसाब से जो मर रहा उसको उठा कर जो मरना नहीं हो मर गया <laughs> मरी जो अपना पवार देख रहा तो मर गया। मर, मर था देवदूत कैसे आ गए यहाँ पे फिर अमराज जी जांच कराए जांच करके करा तो पता गड़ हो तो गए विचार नहीं किया और उसको उठा के दिया मैं क्या करूं ये तो, तो जो भी वहां मुर्गा वो उसको तो, तो मुझे लाना है अब ये तो गया। अब ये तो वापस भेजू तो कैसे भेजू हमारा जी सोच रहे हैं देवदूत को भेज भी दिया जाए किस शरीर में जाएगा अगर दु तो को लाऊंगा तो कैसे होगा कहा सारी व्यवस्था बिगड़ गई यमराज जी परेशान हजार उल्टा हो गया ईश्वर क्या कहेगा तुम्हारे तो क्या राज चल रहा है भाई। जो पहले मरना मरा नहीं जो पाने मरना चे वो पहले मर गया बड़ा सुंदर नाटक क्या सिनेमा बनाया था उसमें और पंथ में क्या करते उसको लाते हैं यमराज जी कहते चलो हम स्वयं देखेंगे कुछ रास्ता निकालेंगे रास्ता क्या निकाला वो हड्डी थी अभी वो गंगा में प्रवाहित तो नहीं किए थे है ये माना अच्छा हुआ नहीं तो डर तो हो गया होता डाल देते तो गाय में शराब कर दर हो गया होता फिर तो इसको जमी नहीं दे पाते दोबारा अरे वे हड्डी अभी अभी भी वैसे का वैसा है अभी इसका ना गया श्राद्ध हुआ कोई श्राद्ध नहीं है अब इसको दोबारा जिंदा वो हड्डी से शरीर बना दी अब देख शरीर तो बना दिया अब उसने छोड़ दी यदि छोड़ दी तो जिंदा हो गया अब इधर से जे यज्ञ का शरीर को उठाकर ले आई वो मर गया अब ये जब घर पहुंचता है तो लोग सब घर भूत आ गया और मुसीबत मुसीबत चिंदा को कौन मरने तो तो तो तो फूंक दिए थे तो कहां से आए और वो सुना रहे सारी कहानी अमराज जी ने ऐसे से किया ऐसे मेरे साथ कौन सा झूठ तो बोलते हमराज तो जी तो वापस भेजा गया जरूर भूत प्रेत है इसे घर में पतरो भगा मेरे घर से बाहर निकाल दिया बहुत हसीब मजा तो अंदर खूब मजा है एक कह रही काल जो है इतने परता परिस परिवर्तन एक ही चीज है यहाँ परिवर्तन जिस देश संयुक्त हुआ था उस संयोग के को लेकर तो ले के कनिष्ठत्म भूष को लेकर ज्येष्ठत्म की ज्ञान के प्रति कारणत्व बहुत